संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व ब्रह्मा जी का इंद्र से गोलोक गोदान और स्वर्ण दक्षिणा की महिमा का तथा गोचोरी के पाप का वर्णन युधिष्ठिर ने पूछा पितामह मुझे गोलोक के विषय में कुछ संदेह है गोदान करने वाले मनुष्य जिस लोक में निवास करते हैं उसका भी मैं यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूँ भीष्म जी ने कहा युधिष्ठिर इस विषय में जानकार लोग एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं एक बार इंद्र ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार प्रश्न किया भगवान मैं देखता हूं गोलोक निवासी पुरुष अपने तेज से स्वर्गवासियों की कांति फीकी करते हुए उन्हें लांघकर आगे चले जाते हैं इसलिए मेरे मन में यह संदेह होता है कि गोलोक कैसा है वहां क्या फल मिलता है वहां का विशेष गुण क्या है गोदान करने वाले पुरुष सब चिंताओं से मुक्त होकर वहां किस प्रकार पहुंचते हैं गोदान न करने करने करने पर भी उसका फल कैसे मिलता है? बहुत दान करने वाला दान वाला मनुष्य थोड़ा वाले के समान तथा थोड़ा दान करने वाला पुरुष अधिक दान करने वाले के तुल्य किस प्रकार हो जाता है ये सब बातें मुझे यथार्थ रूप से बताइए ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र गावो के लोग अनेक प्रकार के हैं मैं उन सबको देखता हूं और पतिव्रता स्त्रियां भी उन सब लोगों को देख सकती हैं उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि तो तो अपने शुभ कर्मों के प्रभाव से उन लोगों में सशरीर पहुंच जाते हैं श्रेष्ठ व्रत के आचार्य श्रेष्ठ व्रत के आचरण में लगे हुए योगी पुरुष समाधि अवस्था में अथवा मृत्यु के समय जब शरीर से संबंध त्याग देते हैं तो अपने शुद्ध चित्त के द्वारा सपने की भांति दिखने वाले उन लोगों का यहां से भी दर्शन करते हैं अब तुम उन लोगों के गुणों का वर्णन सुनो वहां काल बुढ़ापा अथवा अग्नि का जोर नहीं चलता किसी का किंचित भी अमंगल नहीं होता वहां पर न रोग है न शोक इंद्र वहां की गौवें अपने मन में जिस जिस वस्तु की इच्छा करती है सब उन्हें प्राप्त हो जाता है यह मेरी प्रत्यक्ष देखी हुई बात है जहां जाना चाहती है, जाती है। जैसे चलना चाहती है चलती है, है है, जाती जैसे चलना चलती और संकल्प मात्र से ही संपूर्ण कामनाओं का उपभोग करती है बावड़ी तालाब नदियां तरह तरह के व्रत वन गृह पर्वत आदि सभी वस्तुएं वहां उपलब्ध है जो संपूर्ण प्राणियों को मनोरम ध्यान पड़ती है वहाँ की वस्तुओं पर सबका समान अधिकार देखा जाता है इतना विशाल दूसरा कोई लोक नहीं है जो पुरुष सब कुछ सहने वाले दयालु, गुरुजनों की आज्ञा में रहने वाले और अहंकार रहित हैं। उन्हीं को गोलोक में प्रवेश होता है जो किसी का मांस नहीं खाता जिसका हृदय पवित्र भाव से भरा हुआ है जो धर्मात्मा माता पिता का भक्त सत्यवादी ब्राह्मणों की सेवा में संलग्न निंदा से रहित गौ और ब्राह्मणों पर क्रोध न करने वाला धर्मपरायण गुरुसेवक जीवन भर सत्य का व्रत लेने वाला दानी अपराधी को भी क्षमा देने वाला मृदुल जितेंद्रिय देव पूजक सबका आतिथ्य सत्कार करने वाला तथा दयावान है ऐसे ही गुणों वाला मनुष्य उस सनातन एवं अविनाशी गोलोक में जाता है परिस्त्रीगामी बकवादी, ब्राह्मणों से बैर रखने वाला मित्रद्रोही, ठग, धर्मद्वेषी और ब्रह्महत्यारा हत्यारा इन सब दोषो से युक्त दुरात्मा मनुष्य मन से भी कभी गोलोक का दर्शन नहीं पा सकता क्योंकि वहां पुण्यात्माओं का निवास है इंद्र यह सब मैंने विशेष रूप से गोलोक का महात्म बतलाया है अब गोदान करने वालों को जो फल प्राप्त होता है उसे सुनो जो पुरुष अपनी पैतृक संपत्ति से प्राप्त हुए धन द्वारा गौवें खरीद कर दान करता है वह उस धन से धर्म पूर्वक उपार्जित किए हुए अक्षय लोगों को प्राप्त होता है पिता के हिस्से से जो जो न्याय न्यायपूर्वक प्राप्त हुई हो उनका दान करने से दाता को अक्षय लोक मिलते हैं जो पुरुष दान में गौ लेकर फिर उसका शुद्ध हृदय से दान कर देता है उसे भी अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है जो जन्म से ही सदा सत्य बोलता जितेन्द्रिय रहता गुरु तथा ब्राह्मण के अपराध को सह लेता और क्षमावान होता है वह गोलोक में जाता है ब्राह्मण को कभी कुवाक्य नहीं बोलना चाहिए और मन से भी गौों की बुराई नहीं करनी चाहिए जो ब्राह्मण गौ के समान वृत्ति से रहता है गौ को घास आदि खिलाता है और सत्य एवं धर्म में परायण रहता है वह यदि एक गौ भी दान करे तो उसे एक हजार गोदान के समान फल मिलता है जो पुरुष सदा उद्यत रहकर उपरयुक्त विधि से बर्ताव करता है तथा जो सत्यवादी गुरुसेवक दक्ष क्षमाशील देवभक्त भक्त पवित्र ज्ञानवान धर्मात्मा और अहंकार शून्य होता है वह यदि पूर्वोक्त विधि से ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय दान करे तो उसे महान फल की प्राप्ति होती है जो सदा एक वक्त भोजन करके नित्य गोदान करता है सत्य में स्थित होता है गुरु की सेवा और वेदों का स्वाध्याय करता है जिसके मन में गौों के प्रति भक्ति है जो गौों का दान देकर प्रसन्न होता है तथा जन्म से ही गौं को प्रणाम करता है उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो रास्तु यज्ञ का अनुष्ठान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है तथा बहुत से सुवर्ण की दक्षिणा कर यज्ञ करने से जो फल फल मिलता है है मनुष्य भी उसके समान हो फल का भागी होता यह सिद्ध संत महात्मा एवं ऋषियों का वचन है जो गौ सेवा का व्रत लेकर प्रतिदिन भोजन से पहले गौ को गोग्रास अर्पण करता है तथा शांत एवं निर्लोभ होकर सदा सत्य का पालन करता रहता है वह प्रतिवर्ष एक हजार गोदान करने के पुण्य का भागी होता है जो एक वक्त भोजन करके दूसरे वक्त के बचाए हुए भोजन से गाय खरीद कर दान करता है वह उस गौ के जितने रोवें होते हैं उतने गौओं के दान की अक्षय फल प्राप्त करता है गौओं के रोम रोम में अक्षय लोगों का निवास माना गया है जो संग्राम में गौओं की गौओं को जीतकर उन्हें दान दे देता है उस पुरुष का वह अपने को बेचकर दान करने के समान माना जाता है जो व्रत व्रतपरायण पुरुष गौओं के अभाव में तिल की गौ बनाकर दान देता है उसको वह गौ बड़े भारी संकट से पार कर देती है तथा वह दूध की नदी में नहा कर प्रसन्न होता है केवल गौ का दान कर देना ही प्रशंसा की बात नहीं है दान करते समय पात्र काल गोविशेष गोदान की विधि समय ज्ञान ब्राह्मण और गाय के अन्तर पर भी विचार कर लेना चाहिए तथा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि गौ जहां जा रही है वहां इसे धूप और आग से कष्ट तो नहीं पहुंचेगा जो स्वाध्याय संपन्न शुद्ध योनि, कुलीन शांतचित्त यज्ञपरायण पाप से डरने वाला बहुज पर क्षमा का भाव रखने वाला मृदुल स्वभाव शर्णागत वीविकाहीन ओ वही ब्राह्मण गोदान का उत्तम पात्र है जो जीविका के बिना बहुत कष्ट पा रहा हो तथा जिसको खेती या यज्ञ होम करने प्रसूता स्त्री को दूध पिलाने तथा गुरु सेवा अथवा बालक का लालन पालन करने के लिए गौ की आवश्यकता हो उसके साधारण देश काल में भी दूध देने वाली गौ का दान करना चाहिए दूध देने वाली खरीदने अथवा विद्या से प्राप्त हुई युद्ध में प्राणों को संकट में डालकर पराक्रम से प्राप्त की हुई दहेज में मिली हुई संकट से छुड़ाकर लाई हुई या पालन पोषण के लिए अपने पास आई हुई गौ श्रेष्ठ मानी जाती है ऋष्ठ पुष्ट सीधी साथी, जवान और उत्तम गंध वाली गाय प्रशंसनीय मानी जाती है जैसे गंगा सब नदियों में श्रेष्ठ है उसी प्रकार कपिला गौ सब में उत्तम है गोदान की विधि इसी प्रकार है दाता तीन रात तक उपवास करके केवल पानी के आधार पर रहे पृथ्वी पर शहन करे और गौों को घास भूसा खिलाकर पूर्ण तृप्त करे तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन आदि से संतुष्ट करके उन्हें वे गौवे दान करें उन गौ के साथ दूध पीने वाले हृष्ट पुष्ट बछड़े भी होने चाहिए तथा गौवें भी ऐसी हो जो अच्छी तरह चल फिर सके गोदान के पश्चात तीन दिन तक केवल गोरस पीकर रहना चाहिए जो गौ सीधी साजी हो दूहते समय तंग न करती हो जिसका बछड़ा सुंदर हो जो बंधन तोड़कर भागती न हो ऐसी गौदान करने से उसके शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक दाता परलोक में सुख भोगता है जो मनुष्य ब्राह्मण को बोझा उठाने में समर्थ जवान वरिष्ठ सीधा साधा हल खींचने वाला और शक्तिशाली बैल दान करता है वह दस गौ देने वाले लोगों को प्राप्त होता है जो दुर्गम वन में फंसे हुए ब्राह्मणों और गौों का उद्धार करता है वह एक ही क्षण में समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा उसे नाना प्रकार के दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है इतना ही नहीं वह गवों से अनुग्रहित होकर सर्वत्र पूजित होता है जो मनुष्य उपरयुक्त विधि से वन में रहकर गौों का अनुसरण अर्थात सेवन करता है तथा निष्प्रिय संयमी और पवित्र होकर घास पत्ते और गोबर खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है वह मेरे लोक में देवताओं के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है अथवा जहां रहने की उसकी इच्छा होती है उन्हीं लोगों में गमन करता है इंद्र ने पूछा भगवान यदि कोई जानबूझकर दूसरों की गौ का अपहरण करे अथवा धन के लोभ से उसे बेच डाले तो उसकी क्या गति होती है ब्रह्मा जी ने कहा जो उचृंखलतावश मांस बेचने के लिए गौ की हिंसा करते या गोमांस खाते हैं तथा जो स्वार्थवश कसाई को गाय मारने की सलाह देते हैं वे सब महान पाप के भागी होते हैं गौ को मारने वाले उसका मांस खाने वाले तथा उसकी हत्या का अनुमोदन करने वाले पुरुष गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक, तक नरक में पड़ते हैं ब्राह्मण का यज्ञ नष्ट करने वाले पुरुष को जैसे तथा जितने पाप लगते हैं दूसरों की गौ चुराने और बेचने में भी वे ही दोस्त बताए गए हैं जो दूसरों की गाय चुराकर ब्राह्मणों को दान करता है वह गौ के दान का पुण्य भोगने के लिए जितना समय शास्त्रों में बताया गया है उतने ही समय तक नरक भोगता है गोदान करने से मनुष्य अपनी मात अपनी सात पीढ़ी पहले के पितरों का और सात पीढ़ी आने वाली संतानों का उद्धार करता है किंतु यदि उसके साथ सोने की दक्षिणा भी दी जाए तो उस दान का दूना फल मिलता है सुवर्ण का दान सबसे उत्तम दान है सुवर्ण की दक्षिणा सबसे श्रेष्ठ है तथा पवित्र करने वाली वस्तुओं में सुवर्ण ही सबसे अधिक पावन है सुवर्ण संपूर्ण कुल को पवित्र करने वाला बताया गया है इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप में दक्षिणा की बात बताई है विष्णुजी कहते हैं युधिष्ठिर उपरयुक्त उपदेश ब्रह्मा जी ने इंद्र को दिया इंद्र ने राजा दशरथ को राजा दशरथ ने अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी को श्री रामचंद्र ने प्रिय भ्राता लक्ष्मण को और लक्ष्मण ने वनवास के समय ऋषियों को दिया था इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस उपदेश को उत्तम व्रत का पालन करने वाले ऋषि और धार्मिक राजा लोग धारण करते आ रहे हैं मुझसे मेरे उपाध्याय अर्थात परशुराम जी ने इस विषय का वर्णन किया था जो ब्राह्मण अपनी मंडली में बैठकर प्रतिदिन इस उपदेश की को दुहराता है और यज्ञ तथा गोदान के समय भी इसकी चर्चा करता है उसको सदा अक्षय लोक प्राप्त होता है